पातंजल योग प्रदीप साधन सूत्र सत्रा गुणों का कार्य यह दृश्य भूतेन्द्रियात्मक है अर्थात दस भूत पाँच स्थूलभूत पृथ्वी जल आदि और पाँच गंध रस तमात्रा आदि और तेरह इंद्रियां पाँच ज्ञानेंद्रियां पाँच कर्मेंद्रियां तीन सूक्ष्मेन्द्रियाँ मन अहंकार बुद्धि चित्त महत्व आदि सब ग्राह्य ग्रहण रूप से इन्हीं तीन गुणों के कार्य हैं अर्थात इन्हीं के विभिन्न रूप हैं गुणों का प्रयोजन यह त्रिगुणात्मक दृश्य अर्थात भूतेंद्रीय आदि रूप प्रकृति का परिणाम निष्प्रयोजन नहीं है किंतु पुरुष के भोग अपवर्ग रूप प्रयोजन वाला है भोग उसमें दृष्टा दृश्य के स्वरूप विभाग से रहित ष्ट अनिष्ट गुण स्वरूप का अवधारण अनुभव भोग कहलाता है अपवर्ग दृष्टा और दृश्य के स्वरूप से विभक्त भोगता के स्वरूप का अवधारण साक्षात्कार अपवर्ग है उपर्युक्त दोनों प्रकार के भोग भी पुरुष के कल्याणार्थ है अर्थात अपवर्ग दिलाने में सहायक है इसको स्पष्ट किए देते हैं पहला क भोग अनिष्ट गुण स्वरूप का अनुभव कर्माशय का आवरण क्लेशों और संस्कारों का मल जो अविद्या अविवेक आसक्ति और सकाम कर्मों के परिणाम स्वरूप चित्त पर चढ़ा लिया गया है इसके निवारणार्थ मन इंद्रियों और शरीर आदि का भोग है जो साधारण रूप से सब प्राणी भोग रहे हैं भाव यह है कि गुणों के विषम परिणाम का प्रयोजन तो पुरुष को उनका गुणों का यथार्थ ज्ञान करा स्वरूप कर में अवस्थित कराने का है पर पुरुष अविद्या अविवेक आसक्ति और सकाम कर्मों से चित्त पर कर्माशय आदि का मल चढ़ा लेता है इस मल के निवारणार्थ जो पुरुष का भोग है यद्यपि वह अनिष्ट है तथापि वह भी पुरुष के कल्याणार्थ है क्योंकि गुणों का यथार्थ ज्ञान दिलाकर स्वरूप में अवस्थित कराने के लिए चित्त से उन मलों का धोना आवश्यक है जो अनिष्ट भोगों द्वारा होता है ख भोग इष्ट गुण स्वरूप का अनुभव इस संपूर्ण दृश्य का गुणों के परिणाम का संप्रज्ञात समाधि द्वारा विवेकपूर्ण तत्व ज्ञान जो इस दृश्य के भोग का वास्तविक प्रयोजन है जिसको विवेकी जन भोगते हैं जिसके पश्चात स्वरूपावस्थिति प्राप्त होती है अपवर्ग भोगता के स्वरूप का अवधारण स्वरूपावस्थिति है जो विवेक ख्याति के पश्चात प्राप्त होती है जो पुरुष का परम प्रयोजन है इन दोनों दर्शनों अर्थात पुरुष को गुणों का यथार्थ ज्ञान कराने गुणों के परिणाम का दर्शन और स्वरूप अवस्थिति कराने पुरुष दर्शन कराने के अतिरिक्त प्रधान प्रवृत्ति का अन्य कोई तीसरा प्रयोजन नहीं है जैसा कि श्री व्यास जी महाराज ने पंचशिखाचार्य के सूत्र से अपने भाष्य में दर्शाया है अयम खलु त्रिशु गुणेशु कर्तृस्वकर्ता च पुषे जातीये चतुर्थे अनुपश्यन्न न दर्शन इति निश्चय इन तीनों गुणों के कर्ता होते हुए चौथे उनकी क्रियाओं के साक्षी तुल्य अतुल्य स्वभाव वाले अकर्ता पुरुष में बुद्ध से प्राप्त कराए सारे भावों को स्वाभाविक देखता हुआ अन्य दर्शन की संभावना नहीं करता यद्यपि यह भोग अपवर्ग रूप दोनों पुरुषार्थ पुरुषकृत बुद्धिकृत होने और बुद्धि में ही बरतने से बुद्धि के ही धर्म हैं तथापि जैसे जय जै और पराजय योद्धाकृत और योद्धा में वर्तमान होने पर भी उनके स्वामी राजा में कही जाती है क्योंकि वह उसका स्वामी और उसके फल का भोगता है इसी प्रकार बंध या मोक्ष चित्त में वर्तमान होते हुए भी पुरुष में व्यवहार से कहे जाते हैं क्योंकि वह बुद्धि का स्वामी और उसके फल का भोगता है